के के के कबर्ग ऐसी कह पोस्त हाँ विसर्ग को जुहा मिले उपध्वानी होता है और विसर्ग भी होगा तो यहाँ क्या होना चाहिए जुहा मिले हो सकता है और विसर्ग भी हो सकता है अपवाद विसर्जन से सर में कप है तो वहाँ स नहीं होता है या तो जुहा मूल्य उपध्वानी होगा नहीं तो विसर्ग रहेगा अचिंत्या करू ये भाबागे नगे नताश तर्ताश तर्सु क्या है बोलो क्या नदस्यू पर छवि पदस्य रू अम पर छवि पदस्य क्या करेगा उसको मैं चब, पर... करेगा क्या क्या करेगा पर अरे रू करेगा रूँ करेगा।, रूँ करेगा तो रू कर तो से क्या हो गया तारू तारू तर्क तान तर्कर्ण था अभी तारू तर्क बन गया तानस तरके कहा जाएगा तारू हो गया ऐसे आगे आगे अगर कोई कार्य ना हाँ, क्या हाँ पाठ देखो तरह देखो क्या है तारू तर्क बता सकते हो तारू तर्क हाँ मतलब हो जाएगा ये कोई राष्ट्रपति के आदेश है नहीं नहीं हुआ मनाल तो नहीं नहीं बता और से पहले अनासी का हुआ असिक होगा नहीं तो अनासी कहाँ से आएगा रू के पहले अनासी हो गया वन पर क्या होना तारू तारू रुकार के अनुमति लोप करो आगे खरब विचार करो हो गया पूरा? पूरा। नहीं हुआ से है। नश्चय प्रसार होने के बाद फिर अत्थरान नहीं कहा करने के बाद अनुबंध लोप कर अनुंध लोप हो जाता है नोज नु धीवासना प्रतिबिंब से तांस हो ननु ईश्वर कथम श्रुति सिद्धम ये हो गया था उसके पहले नहीं था माया प्रतिबिंब से अच्छा मेघाकाश महिलाया मेघाश जलाकाश तौवस्थितीवर जलाकाश के समान है जीव मेघाकाश के सामने ईश्वर है, है तो उसके ईश से मेघाकाश ईश्वर मेघाकाश के समान है उसे में समानता का स्पष्ट करते हैं वर्तते माया वर्तते माया मेघ स्थित तुषारवतवासनाश्चिद तुषारस्थ खवत वर्तते माया माया मेघवत वर्तते जैसे मेघ है इसे माया है अरे मेघ स्थित तुषार वत धीवासना मेघ में तुषार है जल कण है धीवासना माया में बुद्धि की वासना है माया का कार्य है धी बुद्धि बुद्धि जब लीन हो जाती है बुद्धि में होने वाली जो वासना बुद्धि बुद्धि स्वयं माया में रहेगी कारण रूप से कारण रूप से रहने से सूक्ष्म तो में माया से बुद्धि निकलती है धी वासना माया में है मेघ स्थित तुषार वत माया में क्या रहा धी वासना सीधा भाषा तुषारस्त खबत मेघ में तुषार में आकाश प्रतिम्बित है तुषारस्थ खब तुषार में स्थित ख मतलब के समान धी वासना में मेघ के अंतर्गत जैसे जल कर्ण तुषार है उसमें स्थित आकाश के समान प्रतिम्बित आकाश के समान माया में स्थित बुद्धि की जो वासना है उसमें चिदाभास स्थित है चिदाभाष से जैसे मेघाकाश हुआ इसी प्रकार सुशुच अवस्था में माया में धीबास नाम में प्रतिबित आभाष रहन से चिदा भाषा है माया में रहन से ईश्वर का नाम होगा तो। माया में प्रतिबिंब होता है ईश्वर माया प्रतिबिंब से ईश्वर थे किम प्रमाण माया प्रतिबिंबर है इसमें क्या प्रमाण है इस आशंका करने पर उत्तर देते श्रुति रे वहा श्रुति ही प्रमाण है मायाधीन श्रुतो माई महेश्वर च च जगत्योनि जगत्योनि अंतरियामी सर्वो अंतरिया जगदो जगज शु जगज मायाधिचिदाभास है सूत्र में कहा गया चिदावास मायाधीन चिदावास माई महेश्वर वो माया भी है महेश्वर महान चो ईश्वर महेश्वर महान चशु ईश्वर ये हो गया लौकिक विग्रह अलौकिक विग्रह कैसे होगा महत्सु सु किस सूत्र से समास होगा सन महत परमोत्तम उत्कृष्ट पूज्यमान मैं पहले एक बोला था मैं बोलते सम बीच में नहीं बोलना उसके बाद महत्व तो हो जाएगा बोलो से तो आत्म होगा महत्व के तह तो को आ करने के लिए आन आन महत समान अधिकरण जाती हो महाअग्रेश्वर गुण किस से होगा गुण महा महाअग्रेश्वर अंतरियामी च सर्वज्ञो जगद्योनी जो महेश्वरे है माया भी है वही अंतर्यामी अंतर्यमती अंतर्यामी अंतरो रहते यम धातु से सुपे जाये अंतर्यामी नकार अंतर्यामी शौच दीर्घ है सर्वज्ञो सर्वज्ञ है जगद्योनी जगत योनि जगजोनि सैव उस मायाधीन चिदाभाष माया में प्रतिम्बित जो चैतन्य चीदाभाष है वही माया भी वही महेश्वर है अंतर्यामी सर्वज्ञ जगत कारण वही हेति में कहा गया टीका के इस में केवलम केवल ईश्वर इसमें ईश्वर तो केवल में कहा गया इतने मात्र नहीं अभी तो अंतरियामी तो आदिमपातन श्रुतम अस्त अंतरियामी तो कहा गया वो सर्वज्ञ जगत कारण सब कुछ कहा गया जो माया में प्रतिमित चैतन्य ईश्वर हे इत्याह अंतरियामी सर्वज्ञ जगज हे ओ माया माई सर्वग्यो, धीवासना प्रतिबिंब से ईश्वर कथम श्रुति सिद्धम धीवासना माया में है उसमें जो प्रतिबिंब हुआ वो ईश्वर है सर्वज्ञ है अंतर्जाम ये कैसे श्रुति है ऐसा शंका कर्ण से उत्तर देते हैं तदुपादि का श्रुति दर्शय उसको प्रतिपादन करने वाले श्रुति स्वयं दिखाते है सौ सुप्तमान प्रक्रम्युतिगौर्ेस्वर सोय वेदोक्त ईश्वर सूतम सुश्रुतो भव सतम सुश्रुति अवस्था में स्थित हे आनंदमे आनंदमयं प्रक्रम्य आरंभ करके उपक्रम करके श्रुति एवं जग श्रुति एवं जगु उक्त ऐसे श्रुति ने कहा कई गई शब्द से बनता है गई को आधे हो जाएगा गा हो जाएगा गा जगु कहा। यही कहा? सर्वेश्वर कहा गया है सुरस्वती काल में आनंद में कोश है उसे प्रतिम्बित चेतन होता है चिदाभास भाष विशिष्ट है वही सर्वेश्वर ये स्वयं वेदोक्त ईश्वर वेदोक्त है, ठीक है टीका मैं ससुक्तस्थने एक प्रज्ञान घन एव सूप्तस्थान में एक भूत हो जाता है जितने बुद्धि है वासना सो एक हो जाते है प्रज्ञान ज्ञान के घन ही इत्यादि का धी वासना प्रतिम्बरूप रूपस्य से ईश्वर प्रतिपादय सूप्त मिति सुसुप्त स्थान एक ही भूत प्रज्ञान घन एव सुप्त में एक रूप हो जाता जितने है जितने बुद्धि है सब माया रूप में लीन हो जाती है कारण रूप से एक हो जाता है बुद्धि वासना सब माया में लीन होकर के एक ही भूत प्रज्ञान घन एव प्रज्ञान का घन है ज्ञान रूप है इत्यादि वासना प्रतिबिंब रूप से आनंदमय बुद्धियों की जो वासना है माया में, उसका जो प्रतिबिंब है आनंदमय उसको ही ईश्वर प्रतिपादयति ईश्वरत्व अंतरियामित्व सर्वज्ञत्व तो इत्यादि प्रतिपादन करती आनंदमय से सर्वज्ञ अनुभव विरुद्ध इतिहास आनंदमय कोश है उसमें चिदाभाष है चिदाभास भाष विशिष्ट होने से वही ईश्वर है तो उसमें सर्वज्ञादिक है किंतु यह तो अनुभव का विरुद्ध है अनुभव तो नहीं होता है आनंद में गोसा में सर्वज्ञवादि ऐसा संख्या का अनु से उत्तर देते हैं के है सर्वज्ञवादिक्ञवादिक न मायायं मायायं नैव तस्य सर्वज्ञत्वादिके नाव्रपद्यताप भी नहीं करना चाहिए आदि के तस् आनंद में विवाद भी प्रतिपध्य, नहीं करनी चाहिए विरोध नहीं करना चाहिए क्योंकि सौता अवितर्कवात्व तो श्रौत अर्था श्रुतेरय श्रौत युअर्थ श्रुति में कहा गया जो अर्थ उसमें तर्क करने का नहीं क्यों कहा गया क्या नहीं क्या है क्या उसमें तर्क करने का नहीं विरुद्ध कथन नाम नहीं चाहिए जैसे श्रुति में कहा गया ऐसे मानना है तो कैसे हो जाएगा मायाम सर्वसंभव है माया में सब कुछ संभव है सर्वज्ञ होने में कोई आपत्ति नहीं माया के कारण ही सर्वज्ञ है शुद्ध चैतन्य में सर्वज्ञ सर्वशक्ति तो कुछ नहीं है निर्भिश कोई धर्म नहीं है माया होने पर माया विशिष्ट होने पर ही माया विशिष्ट चैतन्य ईश्वर कहते हैं वही सर्व सर्वशक्तिमान माया के कारण ही सर्व गन्तु आदि है कैसे आया वही माया का काम है जो नहीं है उसको दिखाना है माया में सब कुछ संभव है सर्वज्ञ सर्वशक्ति मत माया के कारण ही चैतन्य में ईश्वर में, में है सर्व आदि कहती कुत्या क्यों विरोध नहीं करना सौता अर्थ इतोपिना अभी तर इतो भी निकार विरोध नहीं करनी चाहिए क्यूँकी मायाम सर्व सब कुछ संभव है इसलिए कोई शंका नहीं करनी चाहिए जैसे श्रुति में कहा गया है ऐसे ही ग्रहण करना चाहिए अनुकूल युक्त अभावी श्रुतिरपी ग्राह प्लब वाक्य बद अर्थवाद कुछ श्रुति में अर्थवाद वाक्य है स्तुति निंदा अन्यतर वाक्य है अर्थवाद वाक्य कर्म कांड में कुछ कर्म विधान करने के बाद विधेयक स्तुति के लिए कुछ आख्यायिका कुछ कथा है और निषिद की निंदा करने के लिए कुछ कथा भी है वो अर्थवाद वाक्य है उनकी लक्षण आ होती है निंदा अथवा स्तुति में जो सवार में तात्पर्य नहीं है जो कथा आख्याय का है उसी कथा में कोई तात्पर्य नहीं है केवल स्तुति अथवा निंदा करनी है जिस प्रकार अर्थवाद वाक्य का स्वार्थ में तात्पर्य नहीं है अनुकूल युक्ति जहाँ नहीं है जैसे बनाया का आदित्य युप काष्ट का युप बनाए उसको स्तुति कहती है आदित्य है काष्ट कहा सूर्य हो जाएगा तो सूर्य नहीं है प्रत्यक्ष प्रमाण के विरुद्ध है तो विरुद्ध है गुणवाद स्तुति के लिए कहा आदित्य जैसे चमकेला स्तुति के लिए जैसे वाक्य कहा गया है स्वार्थ में तात्पर्य नहीं जो उसका अपना अर्थ है उसमें तात्पर्य नहीं है जैसे ग्राह प्लब वाक्य ग्राह है पत्थर ग्रह प्लबते पानी में तहरते है वो वाक्य प्रमाण नहीं उसका तात्पर्य गुचाना है अर्थवाद हो जाएगा यदि श्रुति में माया आनंदमय को सर, सर्वेश्वर कह दिया युक्ति नहीं हो तो अर्थवाद हो जाएगा इसलिए श्रुति होने पर भी स्वार्थ में तात्पर्य है ऐसा निश्चय करने के लिए युक्ति चाहिए इसलिए वेदांत श्रवण करने पर तत्व श्यादी महावाक्य से जीव ब्रह्म की एकता कही गई है ठीक है वेदांत में तो कह दिया निश्चय हो गया श्रवण करने के पश्चात फिर बाद में युक्ति से मनन करना पड़ता है संभव है कैसे हो सकता है वाच्यार्थ को त्याग करके लक्ष्यार्थ ग्रहण करेंगे और वो बहुत कुछ प्रक्रिया है इस प्रक्रिया के द्वारा जब संभव ऐसा निश्चय हो मनन हो जाए संशय नष्ट हो तब आगे निदिध्यासन होता है निश्चय करने के लिए मनन की आवश्यकता है इसे श्रवर्ण के बाद मनन श्रुति में कहा गया है पूर्व कहता है अनुकूल युक्ति नहीं होगा श्रुति भी प्लबते वाक्य जैसे न प्लबते अर्थवाद हो जाएगा न पृथक कर दिया में एक साथ है ग्रावन है अर्थवाद हो जाएगा इतना श्रुति प्रमाण्य सिद्ध है सर्वेश्वर अधिकम उप पाद श्रुति का प्रामाण्य है श्रुति में प्रामाण्य है उसका निश्चय करने के लिए इसमें सर्वेश्वर चादी का प्रतिपादन करते है अयम ये विश्व तदन्यथ पुमा न कोप शक्तस्ते सृजते सर्वे अयम यद विश्व सृजते तदमान को भी सकता को भी पुमान तुम न सकता तेन अयम सर्वे यह जो आनंदमय जगदादी सृष्टि करता है कोई पुरुष इसको अन्यथा नहीं कर सकता है करने के समर्थ नहीं इसलिए उसको सर्वेश्वर कहा गया आनंद में सुश्रुति अवस्था में है सपन अवस्था में जागृत अवस्था में जब आता है सारा ब्रह्मांड इसी प्रकार ईश्वर जो सृष्टि करता है चेतन, तो उसको कोई पुरुष अन्यथा नहीं कर सकता है करने की समर्थन नहीं इसलिए यह सर्वेश्वर ऐसा कहा गया है अयम आनंदमय यह जागृत आदि विश्व सुश्रुति अवस्था में, में आनंदमय कोष है जागृत सपन अवस्था है विश्व सृजती तन्ना तेनाली अन्य कर्म शक्य कोई अन्हीं अतः वह सर्वे ये आनंदमे को सर्वे कहा वह सर्वज्ञ भी है इधान उपादय वो सर्वज्ञ कैसे बताते हैं अशेष प्राणी बुद्धीना ताभि क्रोड़ी ताभि क्रोडी, क्रोडी तेनावरी अशेष प्राणी बुद्धिना वासना त्र संस्थित त्र माया सम्यक स्थित है वासना किसकी बुद्धिनाम किसकी बुद्धि है प्राणी कितने प्राणी है अनेक है सबके सब, सब प्राणियों की बुद्धियों की वासना उसमें स्थित है अशेष प्राणी बुद्धिना वासना जितने प्राणी है जीव सबकी बुद्धि की वासना उसमें स्थित है अज्ञान में तो आप सर्वम और बुद्धि के द्वारा आप कुछ जानते हो आपकी बुद्धि के द्वारा अपने अपने बुद्धि के द्वारा कोई कुछ जानता है इसी बुद्धि के द्वारा सर्वम क्रोधी सारे जगत है बुद्धि का विषय किसी को किसी विषय ज्ञान किसी को किसी विषय ज्ञान सब बुद्धि का विषय है सर्वम और सब बुद्धि की वासना उसमें है होने से सर्व विषय ज्ञान की वासना उसमें रहने से तेन तेना सर्वज्ञा उसको सर्वज्ञ कहा गया सब बुद्धियों का विषय है सर्वम सब बुद्धि उसमें स्थित इसलिए उसको सर्वज्ञ कहा गया टीका में देखो त्र का अज्ञान सुसुपो भव सूतम सूचित काल में अज्ञान रहता है कारण शरीर कारण भूत ये कारण है सब का कार्यभूता नाम सर्व प्राणी बुद्धि नाम सब प्राणियों की बुद्धि उसका कार्य है कार्यभूत सर्व प्राणी बुद्धि उनकी वासना उसमें वासना भी, भी सर्वम जगत क्रूढ़ उसी वासना के द्वारा सारे जगत क्रूढ़ का तो विषय कृतम विषय सब वासना ज्ञान का विषय सब विषय जितने विषय किसी बुद्धि का कोई विषय किसी की बुद्धि कोई विषय बुद्धियों के वासना के द्वारा सारा ब्रह्मांड विषय है इससे क्या सिद्ध हुआ तेन सर्व बुद्धि वासनावत जो अज्ञान है अज्ञान है उपाधि जिसका ईश्वर का सर्व बुद्धि वासनावत अज्ञान उपाधिक उपाधिक अज्ञान उपाधि ईश्वर से स अज्ञान उपाधिक अज्ञान उपाधिक होने से ईश्वर को सर्वज्ञ उच्च सर्वज्ञ कहा जाता है सर्व वाले अज्ञान वही अज्ञान उपाधि अज्ञान उपाधि अज्ञान उपाधि कौन से वही आनंद मेहको सर्व कहा जाता है अशेष संस्थिता क्रोडी यदि नर्व्ञ नुभूयती में तो है क्यों अनुभूत नहीं होता है नाम परोक्ष सर्वज्ञ होने के लिए बुद्धि वासना वाले अज्ञान ही उपाधि उपाधि न ना, वासना नाम वासना सो बुद्धियों की वासना अज्ञान में तो है किन्तु परोक्ष है परोक्ष होने से न उपाधि का प्रत्यक्ष हो तो वो का ज्ञान होगा सर्व का उपाधि परोक्ष होने से सर्व अधिक प्रत्यक्ष नहीं होता है वासना वासना नाम वाना परोक्ष सर्वज्ञ नहीं क्षते सर्व बुद्धेश अनुमीयता न इच्छते वासना सो वासना परोक्ष है परोक्ष होने से सर्वज्ञते न इच्छते न अनुभूत सर्वज्ञ का अनुभव नहीं होता है तो कैसे निश्चय करेंगे सर्व तदृष्ट सर्व बुद्धि में सर्वज्ञ होगा सब के बुद्धि में एक बुद्धि में सर्वज्ञ नहीं सब बुद्धि में रायेंगे सर्व प्राणी के बुद्धि में सर्व विषयक आ जाएगा सर्व विषय को जाने से सर्व बुद्धि सु तद सर्वज्ञवा अनुभूय सर्व बुद्धि में सर्वज्ञ है किसी की बुद्धि के विषय कोई किसी की बुद्धि का विषय कोई है करके सब प्राणियों के बुद्धि में सर्वज्ञ को दान करके वासना सो बुद्धि में सर्वज्ञ है तो वासना में भी सर्वज्ञ रहेगा कारण में रहे कार्य में।, में जो है कारण में रहेगा वासना वासना कथन तरी तद अवगमन सर्वज्ञ का ज्ञान कैसे होगा इतना संख्या है अनुमान के द्वारा सर्व बुद्धि स्वीति सर्व बुद्धि निष्ठम सर्वज्ञत्व सर्व बुद्धिष्ठ सर्वज्ञत पक्ष बनाया अनुमान करते सो सो कारण है बुद्धि का कारण है वासना हैसनागतर्वज्ञतापूर्वकतापूर्वक पूर्वक, साधे भविमर् तो कार्यनिष्ठ धर्म विशेषवाद जो कार्यनिष्ठ धर्म है वो कारण में रहता है कारण धर्म पूर्वक का? पटगत में रूप है पट कार्यगत रूप है कारण हे तंतु पटमी यदि रूप है नीला रूप उसके तंतु क्या रूप था नीड़ा। नीड़ा। तो पटगत रूप स्व कारणगत धर्म पूर्वक है स्व कारण ही तंतुगत तंतु धर्म पूर्वक पटगत धर्म कार्यगत धर्म जो होता है कारणगत धर्म पूर्वक तो उसमें रहेगा कारणगत धर्म पहले था तो पटमी से रूप आया नहीं तंतु में नहीं होगा तो पटमी कैसे आएगा इसलिए अभी बुद्धि में जो सर्वज्ञता सर्व बुद्धि में सर्वज्ञता है और कारणगत धर्म पूर्वक भी सर्वज्ञता सर्वज्ञता तो में था है इस से हो जाएगा। को बनाया पटगत रूपादी को दृष्टान बनाया हेतु तो कार्य अनिष्ठ विशेष धर्म विशेषत्व हेतु व्याप्ति होगी ये यम विशेषत्व तत्र तत्र गत धर्म गर्म पूर्वक साध्य है तो बुद्धि में सर्वज्ञ तो है स्व कारण वासना गर्वज्ञ तो पूरा सरकार तो पूर्वक सर्वज्ञ तो पूर्वक भवित तो होना चाहिए इस अनुमान के द्वारा अन, निश्चय होगा कि वासना में सर्वज्ञ तो है माया विशिष्ट चेतना सर्वज्ञ है तो। ओम वानाशम पूर्णमी पूर्ण पूर्ण मुदहश पूर्णमादायशिष्यसे ओम शांति शांति शांति